पहला प्रश्न मैं विगत दो तीन वर्ष से सन्यास लेना चाहता हूँ अब तक नहीं ले पाया अब जैसी आपकी आज्ञा आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मेरी आज्ञा से रुके हूँ और जब तीन चार वर्ष तक झंझट टाल दी है तो अब झंझट क्यों लेते जब इतने दिन निकल गए लेना चाह और नहीं लिया थोड़े दिन और हम निकल जाएंगे हिम्मत रखो हारिए ना हिम्मत बेसारी ना राम एक आदमी मुला नस् के कंधे पर हाथ रखा और पूछा अरे मुल्ला आप तो गर्मियों में कश्मीर जाने वाले थे नहीं गए मुल्ला ने कहा कि कश्मीर कश्मीर तो हम पिछले साल जाने वाले थे और उसके भी पहले मनाली जाने वाले थे इस साल तो हम नैनीताल नहीं गए घर बैठे बैठे मजा लो जाना आना कहाँ से तीन चार साल से जा रहे हो सन्यास ले रहे हो अब आज ऐसी कौन सी अड़चन आ गई कि लोश ऐसे ही मन को समझाया रखो भुलाए रखो इतनी बीती थोड़ी रही वो भी बीत जाएगी फिर मुझसे आज्ञा मांगते हो जिससे मैं संन्यास का विरोधी हूं सुबह शाम यही कहता हूं सन्यास संन्यास संन्यास तो मुझे सुनते हो कि सोते हो मैंने सुना एक देश में संत विरोधी हवा चल रही थी हवा तो हवा है कभी इंदिरा के पक्ष में चलती कभी जनता के पक्ष में चलती हवा का कोई भरोसा तो है नहीं किसके पक्ष में चलने लगे किसके विपक्ष में उस देश में संतों के खिलाफ चल रही थी एक पंचा तो हुआ सूफी फकीर पकड़ लिया गया सरकार उसकी सब तरफ से जांच पड़ताल कर रही थी वो पहुंचा हुआ आदमी था उसकी बातें भी सरकारी अफसरों की समझ में नहीं आती थी वैसे ही अफसरों के पास दिमाग ही अगर हो तो अफसर ही क्यों होते लाख दुनिया में और काम थे फाइलों से सिर मारते। थे उनकी कुछ समझ में नहीं आता था तो उन्होंने बड़े मनोविज्ञानिक को बुलाया कि शायद ये समझ ले मनोविज्ञानिक कुछ प्रश्न पूछे पहला ही प्रश्न पूछा की से क्या आप अपनी नींद में बात करते हैं उस फकीर ने कहा अपनी नींद में नहीं दूसरों की नींद में जरूर आपके संबंध में ऐसा लगता है कि यही हालत मेरी तुम्हारी नींद में मैं बात करता हूं ऐसा लगता है तुम रोज सुनते हो सुबह सुनते शाम सुनते आखिर में एक ही रटन है कि अब जागो अब तुम पूछ रहे हो अब जैसी आपकी आज्ञा आप ये तो ऐसे ही हुआ पुरानी कहावत है कि रात भर राम की कथा सुनी और सुबह पूछा कि सीता राम की कौन थी यहां तो सारा स्वाद हीस का है ऐसे ही बहुत देर हो गई अब और देर न करो दूसरा प्रश्न संत सदा से परिग्रह के विरोध में रहे लेकिन परिग्रह के बिना तो चलता नहीं फिर सत्य का खोजी कितना परिग्रह रखे संत परिग्रह के विरोध में रहे हैं ऐसी बात सच नहीं परिग्रह भाव के विरोध में जरूर रहे हैं कुछ ना कुछ तो संत को भी रखना पड़ता है भिक्षा पात्र सही लंगोटी ही सही कुछ न कुछ जीवन में जरूरी है फिर कितना यह बात महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि आदमी का मन ऐसा है कि चाहे तो लगोटी से इतना राग बना ले सकता है कि वही नरक ले जाने के लिए पर्याप्त हो जाए एक कोई से भी तुम अपना राग ऐसा लगा सकते हो कि दूसरे को कोहनूर से भी ना हो दूसरा आदमी कोहनूर को ऐसे छोड़ दे जैसे मिट्टी था और तुम कौड़ी को ऐसे पकड़ रखो जैसे कि तुम्हारा प्राण था इसलिए वस्तु का सवाल नहीं है कितनी वस्तु का भी सवाल नहीं है भाव का सवाल है किसी गुरु ने अपने एक युवा सन्यासी को जनक के पास भेजा था बहुत वर्ष गुरु के पास रहा कुछ सीखा नहीं फिर गुरु ने कहा ऐसा कर तू जनक के पास जा शायद वे तुझे कुछ सिखा सके तो बड़ी आशा से गया वर्षों तक सन्यासियों के बीच रहा था समझा भला न हो लेकिन शब्द तो खूब सीख ही गया था बुद्धि चाहे न जगी हो स्मृति तो खूब भरी गई थी पंडित हो गया था प्रज्ञावान न हुआ हो जब पहुंचा जनक के दरबार में तो उसने देखा कि सांझ हो गई है और जनक अपने दरबार में बैठा है वैश्याए नाच रही अर्ध नग्न शराब के प्याले ढाले जा रहे हैं सम्राट बीच में बैठा है दरबारी आसपास पास बैठे बड़े गुल छर सन्यासी तो बड़ा हैरान हुआ उससे तो रहा नहीं गया उसने कहा महाराज हम तो ज्ञान की तलाश में आए थे यहां तो अज्ञान का नंगन नृत्य हो रहा और आप मुझे क्या सिखाएंगे हद हो गई ये मेरे गुरु की मालूम होता मुझे कोई सजा दी मुझे यहां किस लिए भेजा किस कर्मों का फल आपके दर्शन करने भेज दिया और गुरु के पास नहीं सीख सका जो कि अपरिग्रही है जिन्होंने सब छोड़ा तो आपसे क्या सीखूंगा जो कि हम महल में बैठे राग रंग के बीच जनक ने कहा महाराज आ गए हैं तो रात तो आतिथ्य ग्रहण करें सुबह बात होगी सुबह जनक ने उठाया पीछे ही बहती नदी में स्नान करने ले गया ये स्नान कर ले पूजा कर ले फिर बैठ के सत्संग होगा फकीर तो भागा भागा था वो तो जल्दी जाना चाहता था पर उसने कब सम्राट की बात इंकार भी नहीं की जा सकती ज्ञानी भला ना हो अज्ञानी तो पक्का है इंकार करो कुछ ज्यादा गड़बड़ करो नाराज हो जाए गर्दन उतरवा कुछ भी कर सकता है सुन लो इसकी एक आध दिन गुजार लो दुष्ट संग में पड़ गए ऐसा सोचता हुआ वो जनक के साथ नदी पर गया दोनों ने वस्त्र किनारे रखे जनक के वस्त्र बहुमूल्य थे हीरे जवहराज जड़े थे फकीर की तो एक लंगोटी थी वो उसने किनारे रख दी एक लंगोटी पहन के पानी में उतरा जब दोनों स्नान कर रहे थे तब अचानक फकीर चिल्लाए करे है, देखते हैं आपके महल में आग लगी बड़ी लपटे उठी महल धू धू के जल रहा है जनक ने देखा उसने कहा लच्ची लेकिन हिला भी नहीं चला भी नहीं भागा भी नहीं फकीर ने आप खड़े कैसे अरे दौड़ो बचाओ तो जनक ने कहा महल है मेरा क्या जब आया था तो बिना महल के आया था जब जाऊंगा तो बिना महल के जाऊंगा और फकीर ने कहा तुम तुम्हारी जान जानो मेरी लंगोटी महल के पास ही रखी मैं तो जला वो भाग के उसने कहा कि एक ही लंगोटी मेरे पास वो कहीं खो जाए तब भागते हुए जब उसने लंगोटी उठाई तब उसे याद पड़ी बात वस्तु के परिग्रह का सवाल नहीं भाव का सवाल है मात्रा की मत पूछा भाव की पूछ समझ की पूछ के जीवन में उल्लेख है और तब ईसा जेरोकम के पास आए है नगर सेठ जेरोकम ने मार्ग ने बिखरा कर कहा प्रभु मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए ईसा ने उस धनराश्य के बीच पड़े एक तांबे के सिक्के को उठाकर कहा यह सबको तू ले जा जितना मेरे सामर्थ्य में था मैंने ले लिए इस तांबे के सिक्के का बोझ मुझे अधिक नहीं ढोना पड़ेगा मैं इसे मल्लाह को दे दूंगा वह मुझे नदी के पार उतार देगा उतना मात्रा की बात पूछते हो तो उतना जितने से नदी पार उतर जाओ ये कहानी बड़ी मीठी जेरोकम ने स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी रास्तों पर और ईसा से कहा कि आप स्वीकार करें वो समय का बड़े से बड़ा धनी आदमी था जेरोकम और ईसा ने यहां वहां नजर डाल ली भेट लाया है तो एकदम इंकार भी ना कर सके एक तांबे का सिक्का उठा लिया और कहा इतना मेरे लिए पर्याप्त है सोचा होगा जो रोकम ने एक तांबे के सिक्के से करोगे क्या एक तांबे के सिक्के से होता क्या है पूछा होगा क्या करिएगा तो जी सतने कहा कि नदी तो मल्लाह मिलेगा उसको मैं ये दे दूंगा मुंह मुझे नदी के पार उतार देगा नदी पार उतरने के लिए इतना काफी है इसका ज्यादा देर तक बोझ मुझे ढूंढाना पड़ेगा बस नदी तक फिर मल्लाह को दे दूंगा उस तो पार हो जाऊंगा बड़ी प्रतीकात्मक कहानी है ऐसी घटी हो ना घटी हो ये सवाल नहीं बस इतना ही परिग्रह जितने से इस जीवन की नदी को पार हो जाओ मगर ध्यान रखना कि असली सवाल भाव का है तांबे के सिक्के को भी तुम इतने जोर से पकड़ ले सकते हो कि वही तुम्हारी फांसी बन जाए तुमने जितने जोर से पकड़ा उसी में तुम्हारी फांसी ढीला पकड़ना और जैसे ही छोड़ने का मौका आ जाए एक छंडी झिझकना मत और यह भी तुमसे नहीं कह रहा हूं कि आज छोड़ के भाग जाओ कहां भाग के जाओगे कहीं तो छप्पर बनाओगे तो तुम्हारा छप्पर कुछ बुरा नहीं है किन्हीं के साथ तो रहोगे तो तुम्हारी पत्नी बच्चे बुरे नहीं है जाओगे भागकर सब जगह संसार है छोड़ने की दौड़ में मत पड़ना दो तरह की दौड़े हैं दुनिया में और दो तरह के पागल हैं दुनिया में एक और ज्यादा हो जाए इसकी दौड़ में लगे और एक और कम हो जाए इसकी दौड़ में लगी एक भोगी है कितना बढ़ जाए एक योगी है त्यागी है इतना और घट जाए मगर दोनों अतृप्त हैं जो है उससे अतृप्त है भोगी कहता और ज्यादा हो तो सुख मिलेगा त्यागी कहता और कम हो तो सुख सुख मिलेगा लेकिन जो है उस दोनों में से कोई भी सुखी नहीं जिन्हें पूछा उनका नाम है भोगीलाल भाई तुम छोड़ छोटे भग जाओ तो मैं तुम्हें नाम दे दूंगा योगीलाल भाई और क्या करूंगा मगर तुम तुम ही रहोगे तुम्हारे भीतर की भाव की बात है तुम पकड़ते थे पहले फिर तुम छोड़ने लगोगे मगर तुरंत तुम तब भी ना हो गस्त में उसे कहता हूं जो है उसके साथ राजी है जी विधि राखे राम जीवित विधि रहिए जो दे दिया है जैसा है राजी है ले ले प्रभु तो आज देने को राजी है और दे दे तो और भी लेने को राजी है ना नानू च नहीं और बरसात छप्पड़ तोड़ के असर तो नहीं करेंगी कि मैं भोगी नहीं हूं मैं त्यागी हूं क्या कर रहे हैं क्या अन्याय हो रहा ये सब ले जाए घर से लूट के आज लुटेरा तो है ही भगवान इसलिए तो हम उसको हरी कहते हैं हरी का मतलब होता चोर चोरा ले जो हर ले जो चोर तो है ही इधर देता है इधर छून छीन भी लेता है आज दिया अकल लेगा और बीच में तुम बड़े झंझटों में पड़ जाओगे मुफ्त झंझटों में पड़ जाओगे एक सफी कहानी एक फकीर के दो बड़े प्यारे बेटे थे जुड़वा बेटे थे नगर की शान थे सम्राट भी उन बेटों को देख के ईर्ष्या से भर जाता था सम्राट की बेटी भी वैसे सुंदर नहीं थी वैसे प्रतिभाशाली नहीं थे उस गाँव में रोशनी थी उन दो बेटों की उनका व्यवहार भी इतना ही सालीन था भद्र था। फकीर उन्हें इतना प्रेम करता था उनके बिना कभी भोजन नहीं करता था उनके बिना कभी रात सोने नहीं जाता था एक दिन मस्जिद से लौटा प्रार्थना करके घर आया तो उसने आते से पूछा बेटे कहाँ है रोज की उसकी आदत थी उसकी पत्नी ने कहा पहले भोजन करने फिर बताऊ थोड़ी लंबी कहानी पर उसने कहा मेरे बेटे कहाँ उसने कहा की आपसे एक बात कहूं बीस साल पहले एक धनपति गांव का हीरे जवाहरातों से भरी हुई एक थैली मेरे पास अमानत में रख गया था आज वापस मांगने आया था तो मैं उसे दे दूं कि न दू फिर बोला पागल ये भी कोई पूछने की बात उसकी अमानत उसने दी थी 20 साल उस हमारे पास रही इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसके मालिक हो गए तू ना भी मेरे से पूछने के लिए रुकी है। ये भी कोई बात हुई उसी वक्त दे देना था झंझट टलती तो उसने कहा फिर आप आए फिर कोई अड़चन नहीं वो बगल के कमरे में ले गई वो दोनों बेटे नदी में डूब डूबकर मर गए थे नदी में तैरने गए थे डूब गए उनकी लाश लाशें पड़ी थी उसने चादर उड़ा दी थी फूल डाल दिए थे लाशों पर उसने कहा मैं इसलिए चाहती थी कि आप पहले भोजन कर लें, 20 साल पहले जिस धनी ने ये ही जवाहरात हमें दिए थे आज वो वापस मांगने आया था और आप कहते हैं कि दे देना था तो मैंने दे दिए। यही भाव है उसने दिया उसने लिया बीच में तुम मालिक मत बन जाना मालिकियत नहीं होनी चाहिए मिल्कियत कितनी भी हो मालिकियत नहीं होनी चाहिए बड़ा राज्य हो मगर तुम उस राज्य में ऐसे ही जीना जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं तुम्हारा है भी नहीं कुछ जिसका है उसका है सदै भूमि गोपाल की वो जाने तुम्हें थोड़ी देर के लिए मुख्तियार बना दिया कि संभालो तुम थोड़ी देर मुख्तियारी कर ली मालिक मत बन जाओ भूलो मत जिसने दिया है ले लेगा जितनी देर दिया है धन्यवाद जब ले ले तब भी धन्यवाद जब दिया तो इसका उपयोग कर लेना जब ले ले तो उस लेने की घड़ी का भी उपयोग कर लेना यही सन्यासी की कला है यही सन्यास की कला है न तो छोड़ना है सन्यास न पकड़ना है सन्यास न तो भोग ना त्याग संन्यास दोनों से मुक्ति है सन्यास सभी कुछ प्रभु पर समर्पित कर देने का नाम है मेरा कुछ भी नहीं तो मैं छोड़ूंगा कि क्या तो जो है उसका उपयोग कर लेना और उपयोग में यही ध्यान रहे कि जिससे तुम नदी पार हो तीसरा प्रश्न आमतौर से आप भीड़ की आलोचना करते लेकिन भगवान बुद्ध के संघ के समर्थन में आपने गुरुजीएफ का हवाला देकर समूह शक्ति को बहुत महत्व दिया कृपा कर संघ शक्ति समूह और भीड़ के भेद को समझाइए ऊपर से भेद दिखाई चाहे ना पड़े भीतर बड़ा भेद होता संघ का अर्थ होता है जिस भीड़ के बीच में एक जाग्रत पुरुष खड़ा हो केंद्र पर। बुद्ध के बिना संघ नहीं होता संघ के कारण संघ नहीं होता बुद्ध के कारण संघ होता है तो संघ शब्द का समझ लेना बहुत से बुझे दिए रखे और एक दिया बीच में केंद्र पर जल रहा है तो संघ ये बहुत से बुझे दिए सरक रहे हैं, धीरे धीरे जले दिए के पास ये जले दिए के पास आए ही इसलिए है कि जल जाएं, यही अभिप्सा इन्हें पास ले आई ये बुझे दिए एक दूसरे से नहीं जुड़े इनका कोई संबंध अपने पड़ोसी बुझे दिए से नहीं इनकी सबकी नजरें उस जले दिए पर लगी इन सबका संबंध उस जले दिए से मेरे पास इतने सन्यासी है उनका कोई संबंध एक दूसरे से नहीं है अगर एक दूसरे के पास है तो सिर्फ इसी कारण कि दोनों मेरे पास और कोई कारण नहीं तुम यहां बैठे हो कितने देशों के लोग यहां बैठे तुम्हारे पास बैठा है कोई इंग्लैंड से है कोई ईरान से है कोई अफ्रीका से कोई जापान से है कोई अमेरिका से कोई स्वीडन से कोई स्विटरलैंड से है कोई फ्रांस से कोई इटली से तुम्हारा पड़ोस में बैठे आदमी से कोई भी संबंध में बैठे स्त्री से कोई संबंध है तुम्हारा संबंध मुझसे है उसका भी संबंध मुझसे तुम दोनों की नजर मुझ पर लगी यद्यपि तुम सब साथ बैठे लेकिन तुम्हारा संबंध सीधा नहीं है संघ का अर्थ होता है जहाँ एक जला हुआ दिया है और सब बुझे दीयों की नजर जले दिए आहिस्ता आहिस्ता लेकिन सुनिश्चित कदमों से, एक एक इंच लेकिन बढ़ रहे एक एक बूंद लेकिन जग रहे जिस क्षण बहुत करीब आ जाएंगे दोनों की बातिया उस दिन छलांग होगी जले हुए दिए से जो बुझे दिए में उतर जाएगी ज्योति से ज्योति जले जले दिए की ज्योति जरा भी कम नहीं होगी बुझे दिए की ज्योति जग जाएगी बुझे को मिल जाएगी जले की कम न होगी यही सत्संग है जो देता है उसका कम नहीं होता और जिसे मिलता है उसके मिलने का क्या कहना कितना मिल जाता है उपनिषद कहते हैं पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है सत्संग में ये रोज घटता है ईसा वास् के इस अपूर्व वचन का निर्वचन रोज सत्संग में होता है सत्संग का अर्थ होता है कोई पूर्ण हो गया है उस तुम पूर्ण भी निकाल लो तो भी वो पूर्ण का पूर्ण ही रहता है वहां कुछ कमी नहीं आती तुम सुने थे पूरे हो जाते हो तुम खाली थे भर जाते हो तुम्हारा पात्र लबाल लब हो जाता छलकने लगता है। और ऐसी वैसी छलकन नहीं ऐसी छलकन कि अब तुमसे कोई पूरा ले ले तो भी तुम खाली नहीं होते। संघ का अर्थ होता है केंद्र पर जागृत पुरुष हो बुद्ध जिन हो कोई जिसने स्वयं को जीता और जो स्वयं में जागा भगवत्ता हो केंद्र पर तो उसके आसपास जो बुझे हुए लोग इकट्ठे हो जाते हैं सोए सोए लोग माना कि सोए हैं लेकिन उनके जीवन में भी जागने का कम से कम सपना तो पैदा हो गया जागे नहीं है सच लेकिन जागने का सपना तो पैदा हो गया जागने की तरफ बढ़ने तो लगे टटोलने लगे अंधेरे में टटोल रहे हैं अभी टटोलने में बहुत व्यवस्था भी नहीं हो सकती लेकिन आभास मिलने लगे कभी सुबह देखते ना नींद टूटी नहीं जागे भी नहीं ऐसी दशा होती कभी हल्की हल्की नींद भी है अभी और हल्की हल्की जाग भी आ गई दूध वाला दूध दे रहा है द्वार पर खड़ा ये सुनाई पड़ता था मालूम भी पड़ता है पत्नी चाय इत्यादि बनाने लगी है किस चौके में आवाज बर्तनों की सुनाई भी पड़ती बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करने लगे हैं उनका लड़ाई झगड़ा उनका कोलाहल भी सुनाई पड़ता है ये सब सुनाई पड़ता है और तुम जागे भी नहीं हो और तुम सोए भी नहीं हो यह बीच की दशा है जिसको योग में तंद्रा कहा है जागरण और निद्रा के जो बीच में है दशा संघ का अर्थ होता है बिल्कुल सोए हुए आदमी जो गहरी अंधेरी रात में पड़े वे तो बुद्धों के पास आते नहीं जो जाग गए हैं उन्हें आने की जरूरत नहीं जो जाग ही गया जो स्वयं ही बुद्ध हो गया वो क्यों आए किस लिए आए कोई प्रयोजन नहीं जो गहरा सोया है कि उसे होश ही नहीं वो कैसे आए वो बुद्ध के पास से निकल जाता है और उसे रोमांच नहीं होता वो बुद्ध की हवा से गुजर जाता है और उसे हवा का स्पर्श नहीं होता वो गहरा सोया लेकिन इन दोनों के बीच की दशा वाले लोग भी जो जागे भी नहीं है कि बुद्ध हो गए हो और इतने सोए भी नहीं है कि बुद्ध होने की आकांक्षा ना हो उन तंद्रा से भरे लोगों उन जनने की आकांक्षा से भरे बुझे दियो से संघ बनता है लेकिन संघ का मौलिक आधार होता है बुद्ध पुरुष केंद्र में बुद्ध हो तो ही संघ बनता है दूसरा शब्द है संगठन जिस दिन बुद्ध विदा हो जाते जला दिया विलीन हो जाता है निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है लेकिन उस जले दीय ने जो बातें कही थी जो व्यवस्था दी थी जो अनुशासन दिया था उस शास्त्र ने जो कहा था जो उद्देशना दी थी उसका शास्त्र रह जाता है उस शास्त्र के आधार पर जो बनता है वो संगठन संघ की खूबी तो इसमें न रही संघ के प्राण तो गए संगठन मरा हुआ संघ है कुछ कुछ धनक रह गई कभी जाना था किसी जागृत पुरुष का सानिध्य कभी उसके पास उठे बैठे थे कभी उसकी सुगंध नासापुतों में भरी थी कभी उसकी बांसुरी की मनमोहक तान हमारी तंदरा में हमें सुनाई पड़ गई थी कभी किसी ने हमें प्रमाण दिया था अपने होने से कि ईश्वर है कभी किसी की वाणी हमारे हृदय को गुदगुदा गई थी बंद कलियां खुली थी कभी कोई वर्षा था सूरज की भांति हम पर और हम भी अंकुरित होने शुरू हुए थे याद रह गई श्रुति रह गई स्मृति रह गई शास्त्र रह गया शास्त्र गया शास्त्र रह गया शास्त्र सास्ता और शास्त्र शब्द का संबंध समझ लेना वही संबंध संघ और संगठन का है सा जीवन था जो कहता था वैसा था भी फिर वाणी रह गई संग्रह रह गया संहिता रह गई कहने वाला गया अब तुम तो नए प्रश्न पूछोगे तो उत्तर न मिलेंगे अब तो तुम पुराने प्रश्न जिनके उत्तर दिए गए वे ही पूछो तो उत्तर मिल जाएंगे अब नया संवेदन नहीं होता अब नई वाणी जागृत नहीं होती अब नई तरंग नहीं उठती अब नई बांसुरी नहीं बजती, रिकॉर्ड रह गया शास्त्र यानी रिकॉर्ड गायक तो जा चुका रिकॉर्ड रह गया ग्रामाफोन पर रखोगे तो गायक जैसा ही लगता है जैसा लेकिन रिकॉर्ड रिकॉर्ड है, और अगर जीवित व्यक्ति तुम्हें ना बदल सका तो रिकॉर्ड तुम्हें कैसे बदलेगा संघ जब मर जाता अर्थात जब सांस्था विदा हो जाता तो संगठन पैदा होता सा के वचन रह जाते जैसे सिखों के दस गुरु हुए जब तक दस गुरु थे तब तक सिख धर्म संगठन जिस दिन अंतिम गुरु ने तय किया कि अब कोई गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ ही गुरु होगा उसी दिन से संगठन जब तक बुद्ध थे तब तक संघ जब बुद्ध जा चुके भिक्षु इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी अपनी स्मृतियों को उडेल कर रिकॉर्ड तैयार किया कि बुद्ध ने किससे कब क्या कहा था किसने कब बुद्ध को क्या कहते सुना था सब भिक्षुओं ने अपनी स्मृतियां टटोली और सारी स्मृतियों का संग्रह किया तीन शास्त्र बने त्रिपटक सारे भिक्षुओं ने अपनी स्मृतियों उदेल कर जो जो बुद्ध ने कहा था जिसने जैसा समझा था वैसा इकट्ठा कर दिया तब संगठन बने बुद्ध तो गए याद रह गई फिर एक घड़ी ऐसी आती कि बीच में सास्ता तो होता ही नहीं शास्त्र भी नहीं होता तब उस स्थिति को हम कहते हैं समूह हम ही आपस में तय करते हैं कि हमारा अनुशासन क्या हो हम कैसे उठें कैसे बैठें कैसे एक दूसरे से संबंध बनाएं सब समझना जब बुद्ध जीवित थे सब की नजरें बुद्ध पर लगी थी सब बुद्ध से जुड़े थे तार बुद्ध से जुड़े थे आपस में अगर पास भी थे तो भी इससे कुछ लेना देना न था कोई संग ना था संग बुद्ध के साथ था आपस में सांस थे क्योंकि सब एक दिशा में जाते थे इसलिए साथ हो लिए थे और कोई साथ ना था संयोग था साथ बुद्ध गए शास्त्र बचा अब संबंध बुद्ध से तो नहीं रह जाएगा बुद्ध के शब्द से रहेगा स्वभावता बुद्ध के शब्द को जो लोग ठीक से समझा सकेंगे बुद्ध के शब्द की जो ठीक से व्याख्या कर सकेंगे पंडित और पुरोहित महत्वपूर्ण हो जाएंगे व्याख्याकार महत्वपूर्ण हो जाएंगे और व्याख्याकार एक नहीं होंगे अनेक होंगे बुद्ध के मरते ही बुद्ध का संघ अनेक शाखाओं में टूट गया टूट ही जाएगा क्योंकि किसी ने कुछ व्याख्या की किसी ने कुछ व्याख्या की अब तो व्याख्या करने वाले स्वतंत्र हो गए अब बुद्ध तो मौजूद न थे कि कहते कि नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा कि मेरे कहने का ऐसा अर्थ है बुद्ध के मौजूद रहते ही ये व्याख्याकार फिर भी उठा नहीं सकते थे क्योंकि जब बुद्ध मौजूद है तो कौन इनकी सुनेगा कि बुद्ध ने क्या कहा बुद्ध के हटते ही बड़े दार्शनिक खड़े हो गए पंडित खड़े हो गए अलग अलग व्याख्याएं अलग अलग संप्रदाय बन गए बड़े भेद बड़े विवाद एक ही आदमी की वाणी के इतने भेद इतने विवाद और निश्चित ही जिसको जिसकी बात ठीक लगी वो उसके साथ हो लिया अब बुद्ध से तो संबंध ना रहा बुद्ध के व्याख्याकारों से संबंध हो गया बुद्ध तो जागृत पुरुष थे इसलिए जागृत का और सोए का संबंध हो तो कुछ लाभ होता है अब ये जो व्याख्याकार हैं ये इतने ही सोए हुए हैं जितने तुम सोए हुए ये सोए से सोए का संबंध है तो बनता है संगठन मगर फिर भी ये जो व्याख्या करते हैं कम से कम बुद्ध के वचनों की करते हैं दूर की ध्वनि सही बहुत दूर की ध्वनि बुद्ध को पुकारे समय हो गया लेकिन शायद इन्होंने बुद्ध की बात सुनी थी उसको विकृत भी कर लिया होगा उसको काटा छांटा भी होगा तोड़ा मरोड़ा भी होगा फिर भी कुछ बुद्ध की बात तो उसमें शेष रह जाएगी कुछ रंग तो रह जाएगा तुम इस बगीचे से गुजर जाओ घर पहुंच जाओ बगीचा दूर रह गया वृक्ष दूर रह गए फूल दूर रह गए फिर भी तुम पाओगे तुम्हारे वस्त्रों में थोड़ी सी गंध चली आई वस्त्र याद दिलाएंगे कि बगीचे से होकर गुजरे हो थोड़े रंगे रह गए तो संगठन जब ये रंग भी खो जाता है जब व्याख्याकारों की भी व्याख्या होने लगती है जब व्याख्याकार भी मौजूद नहीं रह जाते जिन्होंने बुद्ध को देखा सुना समझा अब इनको सुनने समझने वाले व्याख्या करने लगते हैं तो फिर बहुत दूरी हो गई तब स्थिति हो जाती समूह की अब तो सोए सोए अंधे अंधों का मार्ग दिखाने लगते समझो कि बुद्ध के पास आंख थी बुद्ध के व्याख्याकारों के पास कम से कम चश्मा था ये जो व्याख्याकारों के व्याख्याकार हैं इनके पास चश्मा भी नहीं ये ठीक तुम जैसे अंधे हैं। शायद तुमसे ज्यादा कुशल है बोलने में शायद तुमसे ज्यादा कुशल है तर्क करने में शायद तुमसे अच्छी इनकी स्मृति है शायद तुमसे ज्यादा इन्होंने अध्ययन किया है पर और कोई भेद नहीं है चेतनागत कोई भेद नहीं है इतना भी भेद नहीं कि बुद्ध के सान्निध्य में रहे इतना भी भेद नहीं है तो समूह फिर एक ऐसी समय भी आता जब ये भी नहीं रह जाते जब कोई व्यवस्था नहीं रह जाती व्यवस्था मात्र जब शून्य हो जाती और जब अंधे एक दूसरे से टकराने लगते उसका नाम भीड़ इन चार शब्दों का अलग अलग अर्थ है संघ संस्था जीवित है संगठन सा की वाणी प्रभावी है समूह सास्ता की वाणी भी खो गई लेकिन अभी कुछ व्यवस्था शेष है भीड़ व्यवस्था भी गई अब सिर्फ अराजकता है मैं संघ के पक्ष में संगठन के पक्ष में नहीं समूह के तो होंगे कैसे भीड़ की तो बात ही छोड़ो जब तुम्हें कभी कोई जीवित जाग्रत पुरुष मिल जाए तो डूब जाना उसके संग में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं पृथ्वी पर कभी कभी आते हैं। उसको चूकना मत उसको चूके तो बहुत पछताना होता है और फिर पछताने से भी कुछ हो होता नहीं फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुक गई खेत फिर सदियों तक लोग रोते कई दफा तुम्हारे मन में भी आता होगा काश हम भी बुद्ध के समय में होते काश हम भी महावीर के साथ चले होते उनके पद चिन्हों पर काश हमने भी जीसस को भर आंख देखा होता या काश मोहम्मद के वचन सुने होते कि कृष्ण के आसपास हम भी नाचे होते उस मधुर बांसुरी को सुनकर ये सुनकरवा तुम भी मौजूद थे तुम जरूर मौजूद थे क्योंकि तुम बड़े प्राचीन हो तुम उतने ही प्राचीन हो जितना प्राचीन ये अस्तित्व तुम सदा से यहां आ रहे हो तुमने न मालूम कितने बुद्ध पुरुषों को अपने पास से गुजरते देखा होगा लेकिन देख नहीं पाए फिर पछताने से कुछ भी नहीं होता जो गया, गया। जो बीता सो बीता अभी खोजो कि यह क्षण न बीत जाए इस क्षण का उपयोग कर लो इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं एक पल भी सोए सोए मत बिताओ जागो खोजो अगर प्यास है तो जल भी मिल ही जाएगा अगर जिज्ञासा है तो गुरु भी मिल ही जाएगा अगर खोजा तो खोज व्यर्थ नहीं जाती परमात्मा की तरफ उठाया कोई भी कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता चौथा प्रश्न मेरे मन में कभी कभी आपके प्रति बड़ा विद्रोह भड़कता है और मैं जहां तहा आपकी छोटी मोटी निंदा भी कर बैठती हूँ कहा गया है कि गुरु की निंदा करने वाले को कहीं ठोर नहीं मैं क्या करू पूछा है कृष्ण प्रिया जहां तक कृष्ण प्रिया को मैं समझता हूँ इसमें कुछ गलतियां हैं प्रश्न में वो ठीक कर दू कहा मेरे मन में कभी कभी आपके प्रति बड़ा विद्रोह उठता है ऐसा मुझे नहीं लगता मुझे तो लगता है विद्रोह स्थायी भाव है कभी कभी शायद मेरे प्रति प्रेम उमड़ता हो लेकिन कभी कभी विद्रोह उमड़ता ये बात सच नहीं विद्रोह तुम्हारी स्थायी दशा है और वो जो कभी कभी प्रेम उमड़ता है वो इतना न्यून है कि तो उसके होने न होने से कुछ बहुत फर्क पड़ता नहीं और कृष्ण प्रिया की दशा कुत्ते की पूछ जैसी है रखो बारह साल पोंगरी जब पोंगरी निकालो फिर तिरछी की तिरछी कभी कभी मुझे भी लगता है कि शायद कृष्णप्रिया के संबंध में मुझे भी निराश होना पड़ेगा होगा नहीं वैसी मेरी आदत नहीं लेकिन कृष्णप्रिया के ढंग देख कभी कभी मुझे भी लगने लगता है कि ये पूछ सीधी होगी ये भी मुझे ख्याल आता है कि कृष्णप्रिया ये पूछ तिरछी रहे इसमें मजा भी ले रही है इससे विशिष्ट हो जाती है इससे लगता कुछ खास है औरों जैसी नहीं है खास होने के लिए कोई और अच्छा ढंग चुना यह भी कोई खास होने का ढंग है रॉबर्ट रिपले ने बहुत सी घटनाएं इकट्ठी की हैं सारी दुनिया से उसकी बड़ी प्रसिद्ध किताबों की सीरीज है बिलीव इट आना मानो या न मानो उसने सब ऐसी बातें इकट्ठी की जिनको कि तुम पहली दफा सुन के कहोगे नहीं योग्य नहीं मगर मानना पड़ेगा क्योंकि वो तथ्य उसने एक आदमी का उल्लेख किया है जो सारी अमेरिका में अपनी छाती के सामने एक आईना रख के उल्टा चला कारण बड़ी मेहनत का काम था उल्टा चलना पूरा अमरीका उल्टा चला कारण जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ वो प्रसिद्ध हो नहीं गया एक आदमी प्रसिद्ध होना चाहता था तो उसे अपने आधे बाल काट डाले एक तरफ के बाल काट डाले आधी खोपड़ी साफ कर ली और घूम गया न्यूयॉर्क में तीन दिन घूमता रहा अखबारों में खबरें छप गई टेलीविजन पे आ गया पत्रकार उसके पीछे आने लगी कि भाई ये बात क्या है और वो चुप्पी रखता था तीन दिन बाद वो बोला कि मुझे प्रसिद्ध होना था मगर ऐसे अगर प्रसिद्ध भी हो गए तो सार क्या है यह कोई बड़ी सृजनात्मक बात तो न हुई ऐसा लगता है कृष्ण प्रिय सोचती कि इस तरह की बातें करने से कुछ विशिष्ट हुई जा रही यहां विशिष्ट होने के हजार उपाय तुम्हें दे रहा हूं ज्ञान से विशिष्ट हो जाओ प्रेम से विशिष्ट हो जाओ प्रार्थना से विशिष्ट हो जाओ कुछ सृजनात्मक करो विशिष्टता ही का कोई मूल्य नहीं होता है। नहीं तो मूलता से भी आदमी विशिष्ट हो जाता है जाओ रास्ते पर जाके शासन खाना कर लगा के खड़े हो जाओ विशिष्ट हो गए पुनः हरान का पत्रकार पहुंच जाएगा फोटो ले लेगा नंगे घूमने लगो प्रसिद्ध हो जाओगे मगर उससे तुम्हारी आत्मा को क्या लाभ होगा कहां तुम्हारा विकास होगा कई बार ऐसा हो जाता है कि हम गलत उपाय चुन लेते हैं विशिष्ट होने के रुग्ण उपाय चुन लेते हैं कृष्ण प्रिया ने रुग्ण उपाय चुने हुए वैसे मैं ये नहीं कहता की अगर इसमें ही तुम्हें आनंद आ रहा हो तो बदलो मैं किसी के आनंद में दखल देता ही नहीं अगर इसमें ही आनंद आ रहा है तुम्हारी मर्जी मेरे आशीर्वाद इसको ऐसा ही जारी रखो तुम कहती हो कि मैंने छोटी मोटी निंदा आपकी कर बैठती फिर छोटी मोटी क्या करनी फिर ठीक से करो जब मजा ही लेना हो तो छोटा मोटा क्या करना जब चोरी ही करनी हो तो फिर कोड़ियों की क्या करनी फिर ठीक से निंदा करो फिर दिल खोल के निंदा करो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं और कहा गया है कि गुरु की निंदा करने वाले को कहीं ठोर नहीं वो किसी डरे हुए गुरु ने कहा होगा मैं नहीं कहता मैं तो कहता हूँ फिक्र छोड़ो ठोर मैं हूं तुम्हारी तुम करो निंदा जितनी तुम्हें करनी हो मैं तुम पर नाराज नहीं और कभी नाराज नहीं होगा अगर तुम्हें इसी में मजा आ रहा अगर है अगर यही तुम्हारा स्वभाव है अगर यही तुम्हारी सहजता है कि इससे ही तुम्हें कुछ मिलता मालूम पड़ता है तो मैं बाधा ना बनूंगा फिक्र छोड़ो कि गुरु की करने वालों कहीं ठोर मैं तुमसे कहता हूँ मैं हूं ठोर तुम्हारा तुम्हें तो जितनी निंदा करनी हो करो वो जिन्हें कहा होगा कमजोर गुरु रहे होंगे निंदा से डरते रहे होंगे मेरी निंदा से मुझे कोई भय नहीं तुम्हारी तो निंदा से मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं और पराये तो मेरी निंदा करते ही हैं अपने करेंगे तो कम से कम थोड़ी कुशलता से करेंगे ये भी आशा रखी जा सकती है करो मगर एक बात ख्याल रखना इससे तुम्हारा विकास नहीं होता है इसलिए मुझे दया आती है इससे तुम्हें कोई गति नहीं मिलती मेरी निंदा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा इस पर ध्यान करो थोड़े स्वार्थी बनो थोड़ी अपनी तो सोचो कि मुझे लाभ क्या होगा ये समय मेरा व्यर्थ जाएगा अब कृष्ण प्रिय यहां वर्षों से और मैं समझता हूं वो यहां ना होती तो कुछ हानि नहीं थी कुछ लाभों से हुआ नहीं व्यर्थ यहां है यहां होने न होने से कुछ मतलब नहीं कृष्ण प्रिया का ही दूसरा प्रश्न मैं कभी कभी आश्रम से भागना चाहती हूं लेकिन आपसे नहीं भागना चाहती व्यवस्था जो अनुशासन हम पर लादती है वह मुझे सहन नहीं होता क्या यह आरोपित अनुशासन आत्मानुशासन के विकास में बाधा नहीं मैं कभी कभी आश्रम से भागना चाहती हूं, लेकिन आपसे नहीं भागना चाहती मेरा कोई कसूर मेरी कोई बूल चूक मेरा कोई कर्मों का लेना देना और फिर अगर मुझसे नहीं भागना चाहती तो कोई आश्चर्य नहीं मुझे अपने हृदय में रखो और कहीं भी रहो यह आश्रम भी तुम भाग जाओगे तो इतना ही प्रसन्न होगा जितने तुम प्रसन्न होगी तुम्हारे होने से यहां कोई भी प्रसन्न नहीं है ये ख्याल ले लो तुम खुद ही प्रसन्न नहीं हो तो कोई और कैसे प्रसन्न होगा तुम यहां हो के अगर प्रसन्न हो तो ही कोई दूसरा तुम्हारे होने से प्रसन्न हो सकता है प्रसन्नता तुम्हारे भीतर से प्रकट होती तुम अगर आनंदित हो तो ही इस आश्रम के वासी तुम्हारे होने से आनंदित होंगे अगर तुम दुखी हो और परेशान हो और यहां तुम्हें भला नहीं लगता तो तुम्हारे कारण यहां कोई प्रसन्न नहीं है तुम्हारी बड़ी कृपा होगी तुम चली जाओ तुम। कोई तुमसे कह भी नहीं सकता कि तुम चली जाओ कोई तुमसे कह भी नहीं रहा है लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये बार बार बात उठती है तो तुम कृपा करो तुम कोई योगा की प्रेसिडेंट तो हो नहीं ईदी अमीन तो हो नहीं कि पूरा इंग्लैंड का राज कृपा करके आप ना आए मगर वो सज्जन है कि जा रहे इंग्लैंड हमको खबर भेजी कि कॉमनवेल्थ की सभा में हम आपका स्वागत करने में असमर्थ मगर वो जाइ तुमसे कहता नहीं कि तुम भाग जाओ कोई तुम्हें रोक भी नहीं रहा ख्याल रखना कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के रोक भी नहीं रहा कि तुम यहां रहो तुम्हारी जाने से हल्कापन ही होगा और तुम जो जगह भरे हो वहां कोई दूसरा आदमी विकसित होने लगेगा तुम तो विकसित होती मालूम नहीं होती तुम्हारा होना ना होना बराबर है मैंने कह रहा हूं कि चली जाओ मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे मन में यह भागने का भाव बार बार उठता है तो इस भाव को सुनो इसका अनुकरण करो कि तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज कौन जाने यही अंतरात्मा की आवाज तुम्हें ठीक रास्ते पर ले जाए तुम्हारा रास्ता कहीं और हो तुम्हारा गुरु कहीं और हो रही मेरी बात मुझे तुम अपने हृदय में रखना जहां भी रहो और जहां भी रहो छोटी मोटी या बड़ी जैसी निंदा बने करते रहना मुझे तुम माफ ना कर सकोगी ये मुझे मालूम है इसलिए जहां रहो वहीं जो काम यहां करती हो वहां करना उसमें अर्थन क्या है मेरे पास रह के करी क्या रही हो यहाँ छोटी मोटी निंदा करती हो कहती हो मैं कहती हूं बड़ी भी करो पूना रही कि पटना पटना में चलाना यही काम तो मेरे से तो संग साथ बना ही रहेगा आश्रम तुमसे मुक्त हो जाएगा तुम आश्रम से मुक्त हो जाओ ख्याल रखो आश्रम में जो व्यवस्था है वो मेरे निर्देश से जिनका मुझसे लगाव है वे उस व्यवस्था को स्वीकार करेंगे जो उस व्यवस्था को अस्वीकार करते उनका मुझसे लगाव नहीं क्योंकि वो व्यवस्था मेरी यहाँ किसी और की व्यवस्था नहीं ये कोई लोकतंत्र नहीं है यहाँ तो बिल्कुल ताना सा ही यहां कोई लोग तय नहीं कर रहे हैं कि क्या हो यहां जो मैं तय कर रहा हूं वही हो रहा है वैसा ही हो रहा है रत्ती रत्ती वैसा हो रहा है इसलिए जिनका मुझसे लगाव है वो बेईमानियां ना करे वो इस तरह की बेईमानी में ना पड़े कि आपसे तो हमारा लगाव है आश्रम आश्रम से हम परेशान है तो तुम तो मुझसे ही परेशान तो तुम्हारा मुझसे लगाव कोड़ा है चोथा है हवाई है बातचीत का है उसका कोई मूल्य नहीं है उसमें कुछ यथार्थ नहीं है जिनका से लगाव है वो आश्रम में लीन हो गए उनको ये अड़सन पैदा होती इस तरह के प्रश्न वो लिख लिख के नहीं भेजते न इस तरह की बातें करते वे तो परम आनंद देते आश्रम की व्यवस्था में डूब कर उन्होंने मेरे तरफ समर्पण का रास्ता खोजा है समर्पण का रास्ता तो आश्रम की व्यवस्था अगर तुम्हें ठीक नहीं लगती तो तुम ठीक से समझ लो कि मेरी व्यवस्था तुम्हें ठीक नहीं लगती इससे मुझसे दूर ही रहना अच्छा है जब ठीक लगने लगे तब आ जाना अगर मैं रहा तो तुम तुम्हारा स्वागत होगा नहीं रहा तो तुम्हारी तुम जानो और क्या है आरोपित अनुशासन आत्मानुशासन के विकास में बाधा नहीं ये तुम निर्णय कर लो जब भी हम किसी संघ में सम्मिलित होते हैं तो हम इसलिए सम्मिलित होते हैं कि अकेले अकेले हमसे आत्म विकास नहीं हो रहा है कृष्ण प्रिया तुम्हारे पास आत्मा अभी है कहा जिसका तुम अनुशासन कर लोगी। आत्मा के नाम से सिर्फ धोखा दोगी। तुम्हारे पास अभी विवेक कहाँ है अभी तुम्हारा होश ज्यादा कहा है अनुशासन कौन देगा तुम्हारी निद्रा में तुम जो भी अनुशासन दोगी तुम्हें और गड्ढे में ले जाएगा जिस दिन आत्मानुशासन जग जाएगा उस दिन तो मैं भी तुमसे नहीं कहूंगा कि किसी और अनुशासन को मानो। ये और अनुशासन उसी अनुशासन को जगाने की दिशा में प्रयास मैं तुम्हें तभी तक अनुशासन दूंगा जब तक मुझे लगता है तुम्हारी आत्मचेतना अभी जागी नहीं जिस दिन देखूंगा तुम्हारा दिया जल गया उस दिन तुमको कहूंगा की अब तुम मुक्त हो अब तुम्हें जैसा लगे वैसा करो क्योंकि सब तुम वही करोगी जो ठीक है अभी तुम जो करोगी वो गलत ही होने वाला है अभी तुमसे ठीक हो सकता होता तो मेरे पास आने की जरूरत क्या थी अभी तुम्हारा विवेक बुझा बुझा है आत्मानुशासन का यही अर्थ हुआ एक आंख वाले आदमी का अंधा आदमी हाथ पकड़ता है फिर जब अंधा आदमी आंख वाले का हाथ पकड़ता है तो श्रद्धापूर्वक चलना होता है अंधा बीच बीच में कहने लगे कि मैं बाएं जाना चाहता हूं मैं तो आत्मा अनुशासन में मानता हूं और तुम मुझे दाएं खींच रहे हो अब आंख वाला देखता है कि बाएं है, है लेकिन अंधा कहता है कि तुम मुझे दाएं खींचोगे मैं दाएं नहीं जाना चाहता यह तो तुम ऊपर से मेरे ऊपर आरोपित कर रहे हो तुम मेरी स्वतंत्रता छीन रहे हो मुझे बाएं जाना मैं तो अपनी आत्मा की आवाज मानूंगा मगर आंखें भी तो होनी चाहिए तो जाओ बाए तो गड्ढे में, फिर मेरा कसूर मत मानना ये बड़ी मुश्किल की बात है अगर गड्ढे में गिरोगे, तो मेरा कसूर कि भगवान मौजूद थे मैं उनके पास थी उन्होंने क्यों ध्यान ना दिया अगर मैं ध्यान दूं, तो तुम्हारे आत्मानुशासन में बाधा पड़ती तुम तय कर लो अगर इस संघ के हिस्से होकर रहना है तो यह आत्मानुशासन इत्यादि की बातें छोड़ दो तुम अभी आत्मवान नहीं हो इसलिए तुम कोई आत्मानुशासन देने में समर्थ नहीं हो अभी तुम अपने सब इस अहंकार की घोषणा को बंद करो ये सिर्फ अहंकार की घोषणा है आत्मा की नहीं आत्मा अभी है कहा आत्मा जग जाए इसलिए सारा अनुशासन दे रहा हूं जिस दिन जग जाएगी उस दिन मैं तुमसे खुद ही कहूंगा कि कृष्ण प्रिया अब तुम जा और को जगा अभी ये नहीं कह सकता अभी इसका कोई उपाय कहने का नहीं है। सोच लो एक दफा ठीक निर्णय कर लो यहाँ रहना हो तो पूरे रहो यहां से जाना हो तो पूरे भाव से चले जाओ ऐसा बीच बीच में त्रिशंकु होकर रहना ठीक नहीं पांच प्रश्न पश्चाताप का आध्यात्मिक विकास में क्या मूल्य है श्चताप और पश्चाताप में फर्क है एक तो पश्चाताप होता है जो व्यर्थ की चिंता है तुम लौट लौट के पीछे देखते हो और सोचते हो ऐसा न किया होता वैसा किया होता ऐसा हो जाता ऐसा न होता तो अच्छा होता यह पश्चाताप जो है यह व्यर्थ का रुदिन है जो दूध गिर गया और बिखर गया फर्श पर अब इसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता और ये इकट्ठा भी कर लो तो पीने के काम का नहीं जो गया गया, उसी घाव को खुजलाते रहना बार बार किसी मूल्य का नहीं अगर तुम्हारा पश्चाताप से यही अर्थ हो कि पीछे लौट लौट कर देखना और रोना और बिसुरना और कहना कि ऐसा न किया होता तो अच्छा था मगर जो हो गया हो गया अब उसको नहीं करने का कोई भी उपाय नहीं अतीत में कोई बदलाहट नहीं की जा सकती इसे स्मरण रखो ये एक बुनियादी सिद्धांत है अतीत में कोई बदलाव नहीं की जा सकती जैसा हो गया अंतिम रूप से हो गया अब इसमें न तो तुम एक लकीर जोड़ सकते ना एक लकीर घटा सकते अब यह हमारे हाथ में नहीं रहा यह बात हमारे हाथ से सरज गई ये तीर हमारे हाथ से निकल गया इसे अब तरकस में वापस नहीं लौटाया जा सकता इसलिए इसके लिए रोने से तो कोई सार नहीं अगर तुम्हारा पश्चाताप का यही अर्थ तो, जो कि अक्सर होता है लोग कहते हैं पछता रहे खूब पछता रहे ऐसा नहीं करते फला को गाली दे दी ना देते ये लाटरी की टिकट खरीदने का मन था और यही नंबर की टिकट मिल रही थी और ना खरीदी। आज लखपति हो गए होते कि इस घोले पर लगा दिया होता दांव कि ऐसा कर लिया होता कि वैसा कर लिया होता कि इस बार जनता की टिकट पर खड़े ही हो गए होते अतीत को तुम अगर बार बार सोचते हो इससे कुछ लाभ नहीं है इसके कारण नुकसान है। क्योंकि इसके कारण तुम भविष्य को नहीं देख पाते और वर्तमान को नहीं देख पाते तुम्हारी आंखें धुएं से भरी रहती अतीत को तो जाने दो आंखें खुली रखो साफ रखो जो हो गया हो गया जो अभी नहीं हुआ उसमें कुछ किया जा सकता है तो इस अर्थ में तो पश्चाताप कभी मत करना अतीत का चिंतन मत करना लेकिन एक पश्चाताप का और भी अर्थ होता है कि अतीत से सीख ली अतीत के अनुभव को निचोड़ा अतीत से ज्ञान की थोड़ी किरण पाई जो जो अतीत में हुआ है उसको ऐसी नहीं हो जाने दिया जो भी हुआ उससे कुछ पाठ लिए उस पाठ के अनुसार आगे जीवन को गति दी उस पाठ के अनुसार अगले कदम उठाए ये छोटी सी कहानी सुनो एक सूफी संत थे बड़े ईश्वर भक्त पांच दफे नमाज पढ़ने का उनका नियम था एक रोज थके मंदे थे सो गए जब नमाज का वक्त आ गया तो किसी ने आकर उन्हें जगाया हिला के कहा उठो उठो नमाज का वक्त हो गया वे तत्काली उठ बैठे और बड़े कृतज्ञ हुए कहने लगे भाई तुमने मेरा बड़ा काम किया मेरी इबादत रह जाती तो क्या होता अच्छा अपना नाम तो बताओ उस आदमी ने कहा अब नाम रहने दो उससे झंझट होगी लेकिन संत ने कहा कम से कम नाम तो जानू तुम्हें तो धन्यवाद तो दूं तो उसने कहा पूछते ही वो तो कह देता हूं मेरा नाम इबलीस इबलीस है सैतान का नाम संत तो हैरान हुए बोले इबलीस शैतान अरे तुम्हारा काम तो लोगों की इबादत से धर्म से रोकना है लोगों को फिर तुम तो मुझे जगाने क्यों आए ये बात तो बड़ी अटपटी है सुनी नहीं पढ़ी नहीं ना आंखों देखी ना कानों सुनी शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं कि इदलिस और किसी को जगाता हूं कि उठो उठो नमाज का वक्त हो गया तुम्हें हो क्या गया क्या तुम्हारा दिल बदल गया है सैतान ने नहीं भैया इसमें मेरा ही फायदा है एक बार पहले भी तुम ऐसे ही सो गए थे नमाज का वक्त बीत गया तो तुम तुम्हें बहुत खुश हुआ था लेकिन जब तुम जागे तो इतना रोए इतने दुखी हुए इतने हृदय से तुमने ईश्वर को पुकारा और इतनी तुमने कसम खाई कि अब कभी नहीं सोऊंगा अब कभी भूल नहीं करूंगा मुझे क्षमा कर दो तब से वर्षों बीत गए तब से तुम सोए नहीं तब से तुम नमाज नहीं चूके अब मैंने देखा कि आज तुम फिर सो गए हो अगर मैं तुम्हें न जगाऊ तो और कठिनाई होगी तुम इससे भी कुछ पाठ लो तो मैंने सोचा एक दफा नमाज पढ़ लो वही ज्यादा थी, उसमें मेरी कमानी। क्योंकि पिछली दफे तुम चूके उससे तुम्हें जितना लाभ हुआ उतना तुमने जितनी नमाजें जिंदगी भर की थी उनसे भी ना हुआ था इस पर कुछ समझना तुम जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे रोज सुबह सांझ पांच बार उससे तुम्हें इतना लाभ नहीं हुआ था जितना पिछली बार सो गए थे और जब जागे थे तो जिस ढंग से तुम पछताए थे जिस ढंग से तुम पीड़ित हुए थे जैसे तुम रोए थे जैसे तुम जार जार होकर तरसे थे तुम श पर घसते थे तुमने सिर पटका था तुमने प्रभु को ऐसा याद किया था उस दिन तुम्हारी नमाज उस दिन तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच गई थी और तब से वर्षों बीत गए मैंने तुम्हें बहुत सुलाने की कोशिश की सब किया लेकिन तुम कभी नहीं सोए तुम्हारा हालत में भी नमाज पढ़ते रहे आज तुम सो गए थके मांगे मैं डरा कि कहीं आज फिर तुम सोए रहे तब तो तुम पता नहीं कितना लाभ ले लोगे उस श्चित से उस पश्चाताप से पश्चाताप पश्चाताप का फर्क है सिर्फ रोने की ही बात नहीं है सीखने की बात है सीखो तो बड़ा लाभ है जो भूले तुमने किए हैं वे सभी भूले काम की हो जाती सभी भूले सोने की अगर सीख लो अगर न सीखो तो तुमने जो ठीक भी किया वो भी मिट्टी हो जाता है इस गणित को ख्याल में लेना भूल भी सोना हो जाती है अगर उससे सीख लो और गैर भूल भी मिट्टी हो जाती है अगर कुछ न सीखो अनुभव तो जिंदगी में सभी को होते थोड़े से लोग उनसे सीखते जो सीखते हैं विज्ञानी हो जाते अधिक लोग उनसे सीखते नहीं अनुभव तो सभी को बराबर होते अच्छे के बुरे के लेकिन कुछ लोग अनुभवों की राशि लगा के बैठे रहते उसकी माला नहीं बनाते थोड़े से लोग हैं जो अनुभव के फूलों को सिख के धागे से पिरोते और माला बना लेते प्रभु के गले में हार बन जाते पाठ ख्याल में रखो जो हुआ हुआ वो अन्यथा हो नहीं सकता लेकिन उसके होने के कारण तुम अन्यथा हो सकते हो ख्याल देना गलत पश्चाताप उसे कहता हूं मैं जब तुम सोचते हो जो मैंने किया वैसा न किया होता अन्यथा हो जाता कुछ तरकीब हो जाती ऐसा हो जाता वैसा हो जाता क्यों मैंने ऐसा किया किसी से पूछ लेता जरा सी बात थी क्यों चूक गया इस तरह के प्रस्तावे से कोई लाभ नहीं क्योंकि तुम अतीत को बदलना चाह रहे हो तो पश्चाताप व्यर्थ अगर अतीत में ऐसा हुआ इससे तुम एक अनुभव लो कि मैं अपने को बदल लू तुम अपने को बदल सकते हो तुम भविष्य हो तुम अभी हुए नहीं हो रहे हो इसमें बदलाव हो सकती अगर तुम बदल जाओ तो पछतावा बड़ा बहुमूल्य नमाज से ज्यादा नमाज न हुई उसका पश्चाताप है छठवा प्रश्न भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि स्थान बदलने से समस्या हल होने वाली नहीं फिर आप क्यों बार बार स्थान बदल रहे हैं? पहली तो बात भगवान बुद्ध एक स्थान पर दो तीन सप्ताह से ज्यादा नहीं रहते थे मैं एक एक जगह चार चार पांच पांच साल तक जाता तो ये तुम दोष मुझ पर न लगा सकोगे कि मैं बार बार स्थान क्यों बदल रहा हूं भगवान बुद्ध तो जिंदगी भर बदलते रहे लेकिन उन्होंने भी समस्या के कारण नहीं बदला और मैं भी समस्या के कारण नहीं बदल रहा हूं जब आनंद ने कहा उनसे कि हम दूसरे गांव चले चले क्योंकि इस गांव के लोग गालियां देखते तो उन्होंने नहीं बदला इस कारण नहीं बदला उन्होंने कहा इस कारण बदलने से क्या साथ इसका मतलब यह मैं ना कि वो स्थान ही बदलते थे स्थान तो बदलते ही थे बहुत बदलते थे लेकिन इस कारण उन्होंने कहा स्थान बदलना गलत है उस स्थान से भी बदला उन्होंने आखिर गए उस जगह से लेकिन तब तक न गए जब तक ये समस्या बहुत कांटे की तरह चुभ रही थी और भिक्षु बदलना चाहते थे तब तक नहीं गए जब भिक्षुओं ने उनकी बात सुन ली और समझ ली और भिक्षु राजी हो गए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे जब भिक्षुओं के मन में ये बात ही न रही कि कहीं और चले सब चले गए मगर वो समस्या के कारण नहीं गए मैं भी समस्या के कारण नहीं बदलता समस्या तो सब जगह बराबर है सच तो बात यह है कि जहां दो चार पांच साल रह जाओ वहां समस्याएं कम हो जाती लोग राजी हो जाते क्या करोगे मैं वर्षों जबलपुर था लोग धीरे धीरे राजी हो गए थे वो समझते थे कि होगा दिमाग खराब हो होगा इनका जिनको सुनना था सुनते थे जिनको नहीं सुनना था नहीं सुनते थे बात हो गई थी कि ठीक है अब क्या करोगे इस आदमी का शोरगुल मचा लिया अखबारों में खिलाफ लिख लिया जुलूस निकाल लिए क्या करोगे फिर आखिर कब तक चलाते रहोगे और भी काम है दुनिया में धर्म को एक ही काम तो नहीं फुर्सत किसको है जिनको प्रार्थना करने की फुर्सत नहीं उन्हें मेरा विरोध करने की फुर्सत भी कितनी देर तक रहेगी ये तो सोचो आखिर वो राजी हो गए कि ठीक है अब छोड़ो बोलो जिस दिन वो राजी हो गए उसी दिन मैंने जबलपुर छोड़ दिया फिर कोई साधना रहा वहां रहने का फिर मैंने बंबई में अड्डा जमा लिया फिर तो धीरे धीरे बंबई के लोग भी राजी होने लगे कि ठीक है तब मैं पूना आ गया अब पूना के रोग ने राजी होने के करीब आ रहे हैं मैं क्या करूं <laughs> जाने का वक्त करीब आ गया अब पूना में कोई नाराज नहीं है मुझे पत्र आते मित्रों के पूना के संन्यासियों के कि अब आप छोड़ते जबकि सब ठीक ठाक हुआ जा रहा है अब लोग नाराज भी नहीं हो उतना तो विरोध भी नहीं कर रहे हैं लोगों की सीमा है अगर तुम धैर्य रखे रहो तो वो हार जाते हैं क्या करेंगे कब तक सिर्फ फोड़ेंगे मगर जैसे ही ये बात हो जाती फिर बदलने का वक्त आ जाता अब कहीं और जाएंगे कहीं और जहां लोग सिर्फ फोड़ेंगे वहां जाएंगे समस्या के कारण नहीं बदली जाती हैं है जगह समस्याएं हल हो जाती हैं तो फिर बदल लेते हैं अब यहां करेंगे बीका मरीज ना रहे जितने लोगों को लाभ हो सकता था उन्होंने लाभ ले लिया जो अभागे आगे उनके लिए बैठे रहने से कुछ लाभ नहीं अब कोई और किसी और कोने से कहीं और भी लोग प्रतीक्षा करते यही उचित है काफी समय रह लिया यहां जो ले सकते थे लाभ उन्होंने ले लिया उनके कंठ भर गए जिनके लिए आया था उनका काम पूरा हो गया ऐसे तो बहुत भीड़ है पूना में उससे मेरा कोई लेना देना नहीं उनके लिए मैं आया भी नहीं था उनके लिए मैं आया भी नहीं उनके लिए मैं यहाँ रहा भी नहीं यहां दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं लेकिन यहाँ पड़ोस में लोग जो यहाँ नहीं आए जिनके लिए मैं आया था उनका काम पूरा हुआ अब कहीं और समस्या के कारण कोई बदलता नहीं कोई बुद्धि नहीं बदलता समस्या के कारण सातवा प्रश्न मैंने सुना है कि अपात्र व्यक्तियों को सन्यास की दीक्षा नहीं दी जाती है। ऐसा क्यों क्या अपात्र सदगुरु की करुणा के हबदार नहीं इस छोटी सी कहानी को समझो अंगार ऋषि की आहूतियों का घी पिया और हव्य के अंगार ने ऋषि की आहुतियों का घी पिया और हव्य के रस चाटे कुछ देर बाद वो ठंडा होकर राख हो गया और कूड़े की ढेरी पर फेंक दिया गया ऋषि ने जब दूसरे दिन नए अंगार पर आहूति अर्पित की तो राख ने पुकारा क्या आज मुझसे रुष्ट हो महाराज ऋषि की करना जाग और उन्होंने पात्र को पहुंचकर एक आहुति राख को भी अर्पित की तीसरे दिन ऋषि जब नए अंगार पर आहुति देने लगे तो राख ने गुर्रा कर कहा अरे तू वहां क्या कर रहा है अपनी आहूतिया यहाँ क्यों नहीं मिला ऋषि ने शांवर में उत्तर दिया ठीक है राख आज मैं तेरे अपमान का ही पात्र क्योंकि कल मैंने मूर्ख तुझे अपात्र ने आहूति अर्पित करने का पाप किया था अपात्र को भी सदगुरु तो देने को तैयार होता है लेकिन अपात्र लेने को तैयार नहीं अपात्र का मतलब ही यह होता है कि जो लेने को तैयार नहीं तो देने से ही थोड़ी कुछ हल होता है मैं देने, देने को तैयार हूं अगर तुम लेने को तैयार ना हो तो मेरे देने का क्या सार होगा जब हो, तुम जब तक तैयार नहीं हो तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिया जा सकता इस फूल की जो नहीं दी जा सकती तो सूक्ष्म की तो बात ही छोड़ दो मैं कोई फूल चीज तुम्हें भेंट दूं फूलों का एक हार भेंट दूं और तुम फेंक दो इस फूल चीज भी नहीं दी जा सकती तो सूक्ष्म मैं तुम्हें संन्यास दूं मैं तुम्हें ध्यान दूं मैं तुम्हें प्रेम दूं तुम उसे भी फेंक दोगे अपात्र का अर्थ ख्याल रखना अपात्र का अर्थ यह है जो लेने को तैयार नहीं जो पात्र नहीं है अभी जो अभी पात्र बनने को राजी नहीं पात्र का अर्थ होता है जो खाली है और भरने को तैयार है अपात्र का अर्थ होता है जो बंद है और भरने से डरा है और खाली ही रहने की जिद किए सिर अगर अपात्र को दो तो वह फेंकेगा और अपात्र को अगर दो तो वो दुर्व्यवहार करेगा हीरों के साथ कनकन पत्थरों जैसा दुर्व्यवहार करेगा इसलिए तुम्हारे प्रश्न को समझने की कोशिश करो मैंने सुना है कि अपात्र व्यक्तियों को संन्यास की दीक्षा नहीं दी जाती ऐसा नहीं कि सदगुरु नहीं देना चाहते देना चाहते मगर अपात्र लेते नहीं और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपात्र ऊपर से कहता हो कि मैं लेना चाहता हूं लेकिन सदगुरु तुम्हारे भीतर देखता है तुम्हारे ऊपर की बात नहीं तुम्हारी वाणी की बात नहीं तुम्हारे प्राण की बात है वो देखता है तुम भीतर से तैयार हो कि ऊपर से ऊपर से तुम किसी और कारण से लेने को राजी हो गए हो यहां मेरे पास लोग आ जाते वो कहते हैं संन्यास चाहिए जब मैं उनसे जरा बात करता हूं कि किस लिए चाहिए क्या बात है क्या कारण है तो कारण ऐसे मिलते हैं जिनका सन्यास से कोई भी संबंध नहीं हो सकता है। एक युवक सन्यास लेने आया उसे कारण क्या है वो कहता नौकरी नहीं लगती अब नौकरी नहीं लगती तो उसने सोचा कि चलो किसी आश्रम में ही रहेंगे मगर ये सन्यास के लिए पर्याप्त कारण मानते हो इसे तो। नौकरी नहीं लगती मैंने उससे कहा और अगर नौकरी लग जाए तो उसने कहा अगर आप लगा दें तो बड़ी कृपा फिर मैंने कहा सन्यास का क्या करोगे और उनका अगर नौकरी लगवा दें तो फिर सन्यास की कोई जरूरत ही नहीं मैं तो आए ही इसीलिए हूँ कि कहीं लगती नहीं ठोकरें खा खा के परेशान हो गया रोजगार दफ्तरों के सामने खड़े खड़े सुबह से सांझ हो जाती नौकरी लगती नहीं लगवा दें आप तो फिर क्या जरूरत सन्यास की अब बातें भी साफ है कोई बीमार है सोचता है लेके आ गई वो बचपन से ही पागल है मस्तिष्क उसका विकसित इसको, दे दे। दे दे। इसको, इसको तो कुछ होश ही नहीं ये क्या लेगा देगा तो मैंने कहा तू इसे क्यों पीछे पड़ी तो वो कहती शायद संन्यास से इसकी बुद्धि ठीक हो जाए शायद इसका मस्तिष्क खराब है चिकित्सक तो हार गए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कुछ हो नहीं सकता इसमें बुद्धि के तंतु ही नहीं है। तो शायद अब इस तरह संन्यास नहीं घटता संन्यास इस जगत की सबसे अनोखी घटना है संगीत सीख सकता है अपात्र अगर थोड़ी मेहनत करे कविता भी रच सकता है अपात्र अगर थोड़ी भाषा पर मांझे तुकबंदी तो साथ है नाच भी सीख सकता है लंगड़ा भी नाच सीख सकता है अगर थोड़ा अभ्यास करे लेकिन सन्यास सन्यास तो सर्वान सौंदर्य है सन्यास तो आखिरी बात है संन्यास तो आखिरी समन्वय है सन्यास तो, तो समाधि इस पर तो जो सारे जीवन को निछावर करके वे भी अगर पाने तो धन्यभागी, तो तुम पूछते हो कि सुना है मैंने अपात्र व्यक्तियों को सन्यास की दीक्षा नहीं दी जाती दीक्षा देने में सदगुरु को, को कोई कंजूसी नहीं कोई कृपणता नहीं लेकिन अपात्र लेने को राशी नहीं अपात्र लेता नहीं है पूछते हो ऐसा क्यों ये बात से भी साफ है और क्या अपात्र सदगुरु की करना के हकदार नहीं हकदार शब्द ही गलत है ये कोई अधिकार नहीं जिसका तुम दावा करो यह हकदार शब्द ही अपात्र के मन की दशा की सूचना दे रहा है संन्यास का कोई हकदार नहीं होता यह कोई कानूनी हक नहीं कि तो किस साल के हो गए तो वोट देने का हक है तुम जन्मों जन्मों जी लिए हो फिर भी हो सकता है सन्यास के हकदार ना हो यह हक अर्जित करना पड़ता है यह हक हक कम है और कर्तव्य ज्यादा है ये तो तुम्हें धीरे धीरे कमाना पड़ता है ये कोई कानूनी नहीं है कि मैं चाहता हूं सन्यास लेना तो मुझे सन्यास दिया जाए ये तो प्रसाद रूप मिलता है तुम प्रार्थना कर सकते हो हक का दावा नहीं तुम प्रार्थना कर सकते हो हाथ जोड़ के तुम चरणों में बैठ सकते हो कि मैं तैयार हूं जब की करुणा मुझ पर बरसे या आप समझे कि मैं योग्यू तो मुझे भूल मत जाना मैं अपना पात्र लिए यहां यह बैठा तुम प्रार्थना कर सकते हो हक की बातें नहीं कर सकते हक की बात भी अपात्रता का हिस्सा है जीवन में जो महत्वपूर्ण है सुंदर है सत्य है उस पर दावे नहीं होते हम उसके लिए निमंत्रण दे सकते हम परमात्मा को कह सकते हैं तुम आओ तो मेरे दरवाजे खुले रहेंगे तुम पुकारोगे तो मुझे जागा हुआ पाओगे मैंने घरद्वार सजाया है धूप अगरबत्ती जलाई फूल रखे तुम्हारी सेज सजा तैयार की है पलक पंगड़े बिछाये मैं प्रतीक्षा करूं, तुम आओ तुम्हें धन्य भाग तुम ना आओ तो समझूंगा अभी मैं पात्र नहीं ये पात्र का लक्षण तुम, तुम, तुम आओ तो मैं धन्य भाग तुम आओ तो समझूंगा कि प्रसाद ना आओ तो समझूंगा अभी पात्र नहीं अपात्र की हालत तो उल्टी है तुम तो आओ तो वो समझेगा आ गए ठीक मेरा हक ही था आना ही था ना आते तो मजा चखा था आने ही पड़ता ये मेरा हक है ये मेरा अधिकार है ना तो वो नाराज होता है तो बड़ा अन्याय हो रहा है संसार में अन्याय है किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा जाति हो रही पक्षपात हो रहा भाई भतीजवाद हो रहा अपात्र की भाषा होती है पात्र की भी एक भाषा होती है। परमात्मा आता है तो पात्र कहता प्रसाद मेरी तो कोई योग्यता नहीं, फिर तुम आए यह पात्र की भाषा है जरा समझना बड़ी उल्टी भाषा पात्र कहता मैं तो अपात्र था और तुम आए मेरी तो कोई योग्यता नहीं। मैं मांग सकू ऐसा तो मेरा कोई आधार ना था सिर्फ तुम्हारी करुणा तुम्हारा प्रेम तुम्हारी दया तुम रहीम हो तुम रहमान हो तुम महाकरुणावान हो इसलिए आए हक के कारण नहीं मैं धन्यभागी भागी हूं अनुग्रहित हूं यह ऋण चुकाया नहीं जा सकता मुझे अपात्र पर कृपा की मुझे अयोग की तरफ आंख उठाई ये पात्र की भाषा है अपात्र कहता है मैं पात्र मुझसे ज्यादा पात्र और कौन और अभी तक नहीं आए इतनी देर लगा रहे अन्याय मालूम होता है अपात्र अपनी योग्यता की घोषणा करता हक तो योग्यता की घोषणा है नहीं सन्यास तो जीवन का परम फूल है ये सहजता में खिलता है एक प्रसाद रूप खिलता है तुम निमंत्रण भेजो और प्रतीक्षा करो सदगुरु के पास जाओ निमंत्रण दे दो निवेदन कर दो कि आप पुकारेंगे तो मैं तैयार मेरे पास आते ही इतने लोग उसमें तीन तरह के लोग होते हैं उसमें जो सृष्टतम होता है वो मुझसे आके कहता है कि मैं तैयार हूं अगर आप मुझे पात्र समझें तो सन्यास दे दें अगर आप समझें अगर आप समझें कि अभी मेरी तैयारी नहीं तो मैं प्रतीक्षा करूंगा आप पर छोड़ता हूं जो सृष्टतम है वो कहता है आप पर छोड़ता जो उससे नंबर दो है दो एम है वो कहता है मैंने तय कर लिया कि मुझे संन्यास लेना आप मुझे संन्यास दे फिर एक नंबर तीन भी है वो कहता है आप संन्यास देना चाहते हैं अगर आप दें तो मैं विचार करू की लू या ना लू इसमें मैं विचार करूंगा इसमें दहला तो बहुत करीब है भगवान के मंदिर के द्वार पर खड़ा है दूसरा ज्यादा दूर नहीं तीसरा बहुत दूर है और चौथे भी लोग हैं जो आते ही नहीं उनको तो पता ही नहीं कि भगवान का कोई मंदिर भी होता है कि सन्यास जैसी भी एक जीवन की दशा होती है कि चैतन्य का एक नृत्य भी होता है एक संगीत भी होता है एक काव्य भी होता है आठवा प्रश्न क्या बुद्ध के पूर्व भी और बुद्ध हुए हैं और क्या बुद्ध के बाद भी और बुद्ध हुए हैं बुद्धत्व चेतना की परम दशा का नाम है इसका व्यक्ति से कोई संबंध नहीं जैसे जिनत्व चेतना की अंतिम दशा का नाम है इससे व्यक्ति का कोई संबंध नहीं जिन अवस्था है वैसे ही बुद्ध अवस्था है गौतम बुद्ध हुए कोई गौतम पर ही बुद्धत्व समाप्त नहीं हो गया गौतम के पहले और बहुत बुद्ध हुए खुद गौतम बुद्ध ने उनका उल्लेख किया है और गौतम बुद्ध के बाद बहुत बुद्ध हुए स्वभावता गौतम बुद्ध उनका तो उल्लेख नहीं कर सकते बुद्धत्व का अर्थ है जागृत होश को आ गया व्यक्ति जिसने अपनी मंजिल पाली जिसको पाने को अब कुछ से रहा जिसका पूरा प्राण जो भी हो उठा अब जो मृणमय से छूट गया और चिन्हमय के साथ एक हो गया इस छोटी सी जैन कथा को समझो एक दिन सदगुरु पेंची ने आश्रम में बुहारी दे रहे भिक्षु से पूछा भिक्षु क्या कर रहे हो भिक्षु बोला जमीन साफ कर रहा हूं बनते सदगुरु ने तब एक बहुत ही अद्भुत बात पूछी जैन फकीर इस तरह की बातें पूछते थे। पूछा यह बुहारी देना तुम बुद्ध के पूर्व कर रहे हो या बुद्ध के पश्चात अब यह भी कोई बात है। बुद्ध को साल हो गए अब ये सदगुरु जो स्वयं बुद्धत्व को उपलब्ध है ये बुहारी देते इस से पूछता है कि यह बुहारी देना तुम बुद्ध के पूर्व कर रहे हो या बुद्ध के पश्चात पागलपन का लगता है मगर परमहंसों ने कई बार पागलपन की बातें पूछी में बड़ा अर्थ है जीस से किसी ने पूछा है कि आप अब्राहम के संबंध में क्या कहते हैं अब्राहम यहूदियों का परम पिता वो पहला पैगंबर यहूदियों का इस बात की बहुत संभावना है कि अब्राहम राम का ही दूसरा नाम है अब्राम का अब सिर्फ आदर सूचक है जैसे हम श्री राम कहते हैं ऐसे अब्राम अब्राम से अब्राहम बना इस बात की बहुत संभावना है लेकिन अब्राहम पहला परफेक्ट है पहला पैगंबर पहला तीर्थंकर है यहूदियों का मुसलमानों का ईसाइयों का उससे तीनों धर्म पैदा हुए तो किसी ने जी जिससे पूछा है, कि आप अब्राहम के संबंध में क्या कहते तो जीसस ने कहा मैं अब्राहम के भी पहले हूं हो गई बात पागल जीसस कहा हजारों साल बाद हुए लेकिन कहते हैं मैं अब्राहम के भी पहले हूं इस दिन सदगुरु प्रेम ने इस भिक्षु से पूछा ये बुहारी देना तुम बुद्ध के पूर्व कर रहे हो या बुद्ध के पश्चात पर भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो गुरु के प्रश्न से भी गजब का है भिक्षु ने कहा दोनों ही बातें बुद्ध के पूर्व भी और बुद्ध के पश्चात भी बोथ बिफोर एंड आफ्टर गुरु हंसने लगा उसने पीठ थपथपाई। ऐसे हम समझे बुद्ध को हुए हो गए हजारों वर्ष वह गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हुआ था पर बुद्ध होना उस पर समाप्त नहीं हो गया है आगे भी बुद्ध होना जारी रहेगा इस बुहारी देने वाले भिक्षु को भी अभी बुद्ध होना है इसलिए प्रत्येक घटना दोनों है बुद्ध के पूर्व भी बुद्ध के पश्चात भी बुद्धत्व तो एक सतत धारा है हम सदा बीच में हमसे पहले बुद्ध हुए हैं हमसे बात बुद्ध होंगे हमको भी तो बुद्ध होना गौतम पर ही थोड़ी बात चुप गई लेकिन हमारी नजरें अक्सर सीमा पर रुक जाती हमने देखा गौतम बुद्ध हुआ दिया जला हम दीये को पकड़ के बैठ गए ज्योति को देखो ज्योति तो सदा से है इस दिए में उतरी और दियो में उतरती रही और दियो में उतरती रहेगी तो जीसस ठीक कहते हैं कि अब्राहम के पहले भी मैं हूं ये मेरी जो ज्योति है ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है ये तो शाश्वत है ये सनातन है अब्राहिम बाद में हुआ इस ज्योति के बाद हुआ इस ज्योति के कारण हुआ जिस ज्योति के कारण मैं हुआ हूं ये परम ज्योति है ये परम ज्योति शाश्वत है न इसका कोई आदि है न इसका कोई अंत है बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों के बुद्धों का उल्लेख किया है बुद्धों का उल्लेख किया एक उल्लेख में कहा है कि उस समय के जो बुद्ध पुरुष थे उनके पास में गया तब गौतम बुद्ध नहीं थे झुककर बुद्ध पुरुष के चरण छुए उठ खड़े हुए थे कि बहुत चौंके क्योंकि बुद्ध ने झुक के उनके चरण छूने तो वो बहुत घबराए। उन्होंने कहा मैं आपके चरण छू ये तो ठीक है अंधा आख वाले के सामने झुके ये ठीक लेकिन आपने मेरे चिरण छुए ये कैसा पाप मुझे लगा दिया मैं क्या कू वो बुद्ध हंसने लगे उन्होंने कहा तुझे पता नहीं देर अब तू भी बुद्ध हो जाएगा हम शाश्वत में रहते खड़ों की गिनती हम नहीं रखते मैं आज हुआ बुद्ध तू कल हो जाएगा क्या फर्क आज और कल तो सपने में है आज और कल के पार जो है शाश्वत मैं वहां से देख रहा हूं फिर तो जब बुद्ध को स्वयं बुद्धत्व प्राप्त हुआ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो पता है उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि जिस दिन मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ उस दिन मैंने आंख खोली और तब मैं समझा उस पुराने बुद्ध की बात ठीक ही तो कहा था जिस दिन मुझे बुद्धत्व उपलब्ध हुआ उस दिन मैंने देखा कि सबको बुद्धत्व की अवस्था ही है उनको पता नहीं है लोगों को लेकिन है तो अवस्था अब मेरे पास अंधे लोग आते हैं लेकिन मैं जानता हूं आंखें बंद किए बैठे आंखें उनके पास उन्हें पता ना हो उन्होंने इतने दिन तक आंखें बंद रखी हैं कि भूल ही गए कभी खोली ही नहीं सात बचपन से ही बंद सात जन्मों से बंद है बुद्ध कहते हैं, अब मेरे पास कोई आता है तो वो सोचता है कि उसे कुछ पाना है और मैं उसके भीतर देखता हूं कि ज्योति जली हुई है जरा नजर भीतर ले जाने जरा अपने को ही तलाशना अपने कोई खोजना और टटोलना है और आखिरी प्रश्न सत्य की खोज का अंत कहां है सत्य का अर्थ ही होता है अनंत सत्य की खोज का कोई अंत नहीं होता सत्य की खोज का प्रारंभ तो होता है अंत नहीं होता है यात्रा शुरू तो होती है पूरी नहीं होती पूरी हो नहीं सकती क्योंकि पूरी अगर यात्रा हो जाए तो उसका अर्थ होगा कि सत्य भी सीमित है तुम आ गए आखिरी सीमा पर फिर उसके पार क्या होगा नहीं सत्य असीम है यही तो हमने बार बार अनेक अनेक ढंगों से कहा है परमात्मा अनंत है असीम है अपार है उसका विस्तार विराट है जैसे तुम सागर में उतर जाओ तो सागर में उतर गए तो सच है लेकिन पूरे सागर को थोड़ी तुमने पा लिया अभी सागर बहुत शेष तुम तैरते रहो तैरते रहो सागर शेष है और शेष तुम जितना पार करते जाओ उतना पार करते जाओ सागर से फिर सागर तो शायद चुक भी जाए हमारे सागर बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत बड़े तो नहीं, चुक ही जाएंगे अगर कोई तैरता ही रहे तैरता ही रहे तो दूसरा किनारे भी आ जाएगा परमात्मा का कोई दूसरा किनारा नहीं परमात्मा का कोई किनारा ही नहीं इसलिए है इसीलिए असीम कहते हैं सत्य असीम है अनंत है इसलिए सत्य की खोज का अंत नहीं कोई अंत नहीं होता इस छोटी सी घटना को समझो अमरीका का एक बहुत बड़ा मनीषी हुआ जॉन डेवी वो कहा करता था जीवन जीवन में रुचि का नाम है जिस दिन वह गई कि जीवन भी चला गया सत्य की खोज खोज में रुचि है सत्य में है सवाल नहीं है जितना खोज में मजा मंजिल का नहीं है यात्रा का है मजा मिलन का कम है इंतजारी का है इस ज्ञान देवी से उसकी नब्बेवी वर्षगांठ पर बातचीत करते समय एक डॉक्टर मित्र ने कहा फिलॉसफी दर्शन दर्शन में रखा क्या है बताइए आप ही बताइए दर्शन में रखा क्या है उस डॉक्टर ने पूछा देवी ने शांतिपूर्वक कहा दर्शन का, का लाभ है उसके अध्ययन के बाद पहाड़ों पर चढ़ाई संभव हो जाती डॉक्टर ने समझा नहीं फिर भी उसने कहा अच्छा मान लिया मान लिया सही कि दर्शन का यही लाभ है कि पहाड़ों पर चढ़ाई संभव हो जाती लेकिन पहाड़ों पर तो चढ़ने से कौन सा लाभ देवी हंसा और बोला लाभ यह है कि एक पहाड़ पर चढ़ने के बाद दूसरा ऐसा ही पहाड़ दिखाई पड़ना आरंभ हो जाता है जिस पर चढ़ना कठिन प्रतीत होता है उसके पार होने पर तीसरा उसके पार होने पर चौथा और जब तक यह क्रम है और चुनौती है तब तक जीवन है जिस दिन चढ़ने को कुछ सेफ नहीं आकर्षण चुनौती नहीं उसी दिन मृत्यु घट जाएगी और मृत्यु नहीं जीवन है एक पहाड़ तुम चढ़ते हो साथ तुम इसी आशा में चढ़ते हो कि अब चढ़ गए बस आखिरी आ गए अब इसके पार कुछ नहीं अब तो आराम करेंगे चादर ओढ़ कर सो जाएंगे पहाड़ पर चढ़ते हो तब पाते हो कि दूसरा पहाड़ सामने प्रतीक्षा कर रहा है इससे भी बड़ा इससे भी विराट इससे भी ज्यादा स्वर्णमयी अब फिर तुम्हारे भीतर चुनौती उठी अब फिर तुम चले सोचोगे की अब इस पर पड़ाव डाल देंगे जिस दिन शिखर पर पहुंचोगे शिखर पर पहुंच के आगे का दिखाई पड़ता उसके पहले दिखाई नहीं पड़ता तब दिखाई पड़ता और बड़ा पहाड़ मणि कांचनों से चमकता रुकना मुश्किल है ऐसे पहाड़ के बाद पहाड़ सत्य की खोज अनंत खोज यात्रा है और ऐसी यात्रा कि कभी समाप्त नहीं होती समाप्त नहीं होती ये शुभ भी है समाप्त हो जाए तो जीवन समाप्त हो गया हम अनंत के यात्री हैं इस धम्मो से आज इतना है